श्रीमद्भागवत महापुराण ष्ठ स्कंध अथ सप्तमोध्याय बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व का देवगुरु के रूप में वरण राज्य हेतु तो परित्यक्ता आचार्य आत्मना सुरा एतदा चक्ष भगवस्य शिष्याण अक्रमा सुगुर राजा परीक्षित ने पूछा भगवन देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था आप कृपा करके मुझे बतलाइए श्री शोकुवाच इंदस्त्रिभुवन ईश्वर्य मदोल्लंघित सत्पथ विश्व देव साध्य स न सभ्यां परिधचारण गैमनिर्ब्रह्म विद्याधरापसरो कितगोरको मगवास्तूयम्चारत उपगयिता आस्थाध्यासनाश्रिता पांडुरेनाथ पत्रे न चंद्रमंडल चारुणाम युक्त पारे चावर निराजमान पौलोम सहाम श्री सुखदेव जी ने कहा राजन इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था इस घमंड के कारण वे धर्म धर्मर्यादा का सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे एक दिन की बात है वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची से के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे उनचास मरुद्गण 8 वसु 11 रुद्र आदित्य रिभुगण विश्वदेव साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे सिद्ध चारण गंधर्व ब्रह्मवादी मुनिगण विद्याधर अप्सराएं, किन्नर पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे तब ओर ललित्वर से समान सुंदर श्वेत जोचित सामग्रियां सामग्रिया स्थान सुसज्जित थी इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे सदा परमाचार्य देवा नाम सभागतम इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं परंतु वे न तो खड़े हुए और आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले ढुल तक नहीं ततो सहसा क्रियाम श्री कालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए तरहे वह गुरु नदसी मात्मन परिचित उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे अहो वत्म कृतम वैद्र बुद्धिना जन्म ऐश्वर्य न गुरु सदसि काय हाय बड़े खेत की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया तत्मुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है गो गृध्येत पंडितो लक्ष्मी त्रिविष्ट पपतेरपी कला तो कौन पुरुष स्वर्ग की की राज को पाने इच्छा करेगा? देखो तो सही आज इसी ने मुझ देवराज को भी असुर के से रजोगुणी भाव से भर दिया यम पारमेशम धीषण प्रत्युदिष्ठे धर्म तेन जो लोग यह कहते हैं कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते तुपथदेषण पतताम तमश ये सद्युच वचस्ते वही मज्जन्या प्लवा इव ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं अथाह ममराचार्यम धृषणम ध्वज प्रथा देश कृष्णा तरण स्मृतन मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के यथाह समुद्र हैं मैंने बड़ी श्ष्ठता की अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा एवं चिंतित मघो नो भगवान परिचित देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर ध्यान हो गए गुरोनाधिगत संज्ञा परीक्षण भगवान स्वराट युक्तः सर्वनालभतात्मनः देवराज इंद्र ने अपने गुरु देव को को बहुत उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे परंतु वे कुछ भी सोच न सके उनका चित्त अशांत ही बना रहा चर्वासुरा सर्व सन देवान दुर्मतां दुर्मदां देव और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत और आताई असुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया तय निर्भिन्ना अंगो रुबा ह्रह्माणम शरणम जगमू सहेन्द्र कंधरा उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक जंघा बाहु आदि कट कट कर गिरने लगे तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए तथा अभ्यर्थता प्रयन। एवं जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे ब्रह्म अहो वसुर ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं यह बड़े खेत की बात है सतमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया हरे हरे तुम लोगों ने ऐश्वर्य की मद से अंधे होकर ब्रह्म ज्ञानी वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया तमन यीत परेभ्यो वह पराभव प्रक्षीणेभ्य स्वैदिभ्य प्रमुद्धा चयस्सुरा देवताओं तुम्हारी उसी अनति का यह फल है कि आज समृद्धिशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा मघवंदीशत पश्य प्रक्षिणा गुरुवती क्रमात्ोपचिता भूय काव्य आराध्य भक्ति निलम, निलयनम ममापे देवराज देखो तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे परंतु भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं देवताओं मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैतिलो कुछ दिनों में मेरा ब्रह्म भी छीन लेंगे भद्राड़ी नरेश्वराणाम भृगवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा दे रखी है ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग तो समझते ही क्या हैं? हैं, वे चाहे जिस लोग को सकते हैं। सच है जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है उनका कभी अमंगल नहीं होता तद्य स्वरूपम भजताम तपस्वीनम अथात्मत यदि इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही सेवा करो वे सच्चे ब्राह्मण तपस्वी और संयमी हैं यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे एवं ब्रह्मणागतरा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई वे तस्टा के पुत्र विश्व ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर कर जो कहने लगे देवा उचु वह तेथया प्राप्त आश्रम भद्रमस्तु ते का संपादि देवताओं ने कहा बेटा विश्व तुम्हारा कल्याण हो हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो पुत्राण ही परो धर्म पिता शुशोषण अपि पुत्र की, हो हो, की सेवा करें फिर जो ब्रह्मचारी है उसके लिए तो कहना ही क्या है आचार्यो ब्रह्मो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतिर मूर्ति माता साक्षा बस आचार्य वेद की पिता ब्रह्मा जी की भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है दया या भग्नि मूर्ति धर्मस्त्मा स्वयं अग्निरभ्यागत मूर्ति चात्मनः इसी प्रकार बहन दया की अतिथि धर्म की अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं पितृणाम आरती पराभव तबसापेशन पुत्र हम तुम्हारे पितर हैं इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है हम बड़े दुखी हो रहे हैं तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख दारिद्र पराजय टाल दो पुत्र तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए मृणिमहे तोपाध्यायम् तो ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणम गुरुम् यथाथा विजय श्याम सपत्व तेजसा तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे न गर्ह्य गर्हेशो गर्हे यघ्र्यभिवादनम छंदो न पुत्र आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी छोटो नहीं है वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था का कारण भी नहीं है ऋषि अभ्यर्थित सुरगण पौरोहित्य महातपाविश्वरूपता श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब देवताओं ने इस प्रकार विश्व से पुरोहित करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी रूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा धर्मशीले कथम नो पुरोहिति का काम ब्रह्मतेज को छीन करने वाला है इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उनकी निंदा की है किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर लोग होकर भी मुझसे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है मैं तो आप लोगों का सेवक हूं, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है अकिंचना साधु देवगण हम अकिंचन हैं खेती काट जान, कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य सम्पन्न कर लेते हैं लोकपालों इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है तब मैं पुरोहिती की निंदनी वृत्ति क्यों करूं? उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है तथा प्रतिब्रूम गुरु भी प्रार्थित क्रियत भवता सर्व प्राणय जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा विश्व रूप महात पौरोक्रे पर समाधि श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित विश्वरूप बड़े तपस्वी थे देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे सुरद्यसा गुप्त और सुनसाचिद्यान दान बहेंद्राज वैष्णव्या विद्या विभू यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरु की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीन कर देवराज इंद्र को दिला दी यहाुप्त सह जिज्ञेश महेंद्रा ज विश्व उदार थी राजन जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था श्रीमद्भागुते महापुराणेतायां धृष्टिस्कंधे सप्तमोध्याय